मध्यकालीन भारत के जमाने की उस समय पूरे भारत में भक्ति की लहर थी पंजाब में नानक की वाणी गूंज रही थी नानक जन कहवा नानक जन कहवा दिन से जहे तेरु गा नानक जन कहवा नानक जन तो दक्षिण में अलवर नयनार के गीत बनारस में कबीर के दोहे होती पड़े पड़ जग मुआ पंडित भया न कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन मेरे होजुरांगो बहु बहुरांगो प्रभु रंगीर नाम ले रे होजुरांगो बहु बहुरांगो कहने को तो ये संत अलग-अलग प्रांतों से थे पर बात सभी संत एक ही कह रहे थे ईश्वर एक है इस युक के महान संतों ने दिखाया सच्चाई, इमानदारी, भायचारे का रास्ता। इन्हों ने बताया चाहे जिस नाम से भी बुलाया जाए इश्वर एक है। इन्ही संतों में थे बंगाल के चैतन्य महाप्रभु। हो जो गोरांगो लोह गोरांगो कहो गोरांगे नाम मेरे हो जो गोरांगो लोह गोरांगो कहो गोरांगे नाम मेरे 18 फरवरी 1486 का दिन बहुत ही शुभ दिन था पंडित जगन्नाथ मिश्र के घर पुत्र का जन्म हुआ था लशाके डोला झूले झूलो नय कुसुम डोला डोले शमूरयtoml शाके डोला झूले झूलो नय मां सची ने उसका नाम निमई रखा था बच्चा इतना गोरा था कि लोगों ने उसका नाम गौरांग रख दिया बालक बहुत होनहार था यही बालक बड़ा होने पर चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध हुआ होजु गोरांगो हो लोह गोरांगो कह गोरांगे नाम रे होजु गोरांगो लोह गोरांगो कह गोरांगे नाम रे होजु गोरांगो लोह गोरांगो कह गोरांग बचपन में चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई बहुत नटखट थे लोगों को उनका नटखटपन देखकर यशोदा के कृष्ण की याद आ जाती थी उन दिनों बंगाल में संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नवद्वीप जिसे नादिया भी कहा जाता था नादिया में ही रहते थे निमाई के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे निमाई कुछ बड़े हुए तो उन्हें पाठशाला में पढ़ने भेज दिया गया पढ़ने में वो बहुत ही तेज थे अपने कानों से जो भी एक बार सुन लेते उन्हें याद हो जाता था व्याकरण और साहित्य उनके प्रिय विषय थे अपनी शिक्षा पूरी कर वो अपने घर नादिया लौट आए नादिया में ही उन्होंने अपनी पाठशाला खोल ली जहां वो बच्चों को पढ़ाने लगे कुछ समय ही बीता था कि निमाय के पिता की मृत्यु हो गई अपने पिता का श्राद्ध करने वो तीर्थ स्थान गया गए वहां के वातावरण ने उन पर कुछ अद्भुत प्रभाव डाला गया के मंदिर में वैसी विष्णु के पदचिन्ह देखकर भाव विभोर हो गई वहीं उनकी भेंट प्रसिद्ध सन्यासी ईश्वरपुरी से हुई सन्यासी ईश्वरपुरी ने निमाई को 10 अक्षर वाला एक मंत्र दिया यह मंत्र था श्री कृष्णाए गोविंदाए नामा इस मंत्र का ऐसा प्रभाव हुआ कि निमाई के जीवन की दिशा ही बदल गई वो राधा कृष्ण की भक्ति में खो से गए कृष्ण भक्ति में डूबे निमाई घर तो लौट आए अपनी पाठशाला भी चलाने लगे पर अब उनका मन कहीं नहीं लगता था अपनी पाठशाला में भी नहीं अरे गुरु जी आने वाले हैं जल्दी बैठ जाओ हर रोज तो कथा ही सुनाते रहते हैं हां लेकिन अक्षर तो पढ़ाते ही ए, नहीं ए, तो ए, तो ए, ए सीधे होकर बैठो गुरुजी अभी आते ही होंगे अरे आ भी जाएंगे तो क्या पढ़ाते तो है नहीं जब देखो तब भगवान कृष्ण की कोई ना कोई लीला सुनाने लगते हैं तो लीला सुनने से क्या तुझे कोई नुकसान होता है रे मुकुंद नुकसान तो नहीं होता हां पर कोई फायदा भी तो नहीं होता क्यों भलाई और क्या आजकल तो पाठशाला में आने से कोई लाभ ही नहीं भाई कथा ही सुननी है तू वो तो मैं अपने घर में भी सुन सकता हूं क्या इतनी दूर पैदल चलकर व्याकरण पढ़ने आता हूं या कथा सुनने अच्छा अब चुप रहो अरे वो देखो गुरु जी आ रहे हैं श्री प्रसाई नमा क्या हुआ गदाधर कुछ कुछ नहीं गुरुजी वो भागवान कृष्ण की लेला हा, कथा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ मेरे प्रभु की लीला कथा सुनना चाहते हो तुम अवश्य सुनाओंगा अवश्य सुनाओंगा सुनो ऐ नंद तानुज किड़कडम आत्मम मा विषय भव अंबुधव के रपयात अव पद पंकज स्थित धूली सदृश विचिनतय अर्थात इस संसार में मुझे कहीं चैन नहीं मिलता हर समय उनकी मोहिनी मूरत मेरी आंखों के सामने रहती है चाहता हूं उन्हें छू लो लेकिन आगे बढ़ते ही वो न जाने कहां चले जाते हैं श्री कृष्णाय नमः अरे गुरु गु, गु, जी, जी गुरु गु, गुरु गु, गु जी अरे अरे भलाई हां हां जा दौड़कर पानी ले आ हां अ, अभी लाता हूं अभी लाता हूं मु, मुकुंद हां सुन इधर आ ये ये जरा पंखा करो अच्छा ठीक है गधा था गधा था हां गुरुजी को ये क्या हो जाता है क्या पता रे भगवान कृष्ण का नाम लेते लेते कभी हंसने लगते हैं तो कभी रोने लगते हैं कभी-कभी ऐसे ही मूर्छित भी हो जाते हैं ये लो पानी हां हां ला जरा गुरुजी को छीटे मारो हां अभी मत और मुकुंद हां तुम जाकर अद्वैत आचार्य जी को बुला लाओ अच्छा अभी जाता हूं अरे लो आचार्य जी तो धरी आ रहे हैं हिमाई पांडे ओ हिमाई हिमाई ओ हिमाई आके बोलो बेटा शून्ययतम जगत सर्वम गोविंद विरहे में ayi tam jagat sab vin vireh aa ke kul beta dekho main hu advait he krishna ee he mata hey krishna bachcho tumhare guru nimai bhagwan krishna ki bhakti mein सुत बुध खो गए थे हैं आचार्य जी हमारे गुरुजी ठीक तो हो जाएंगे ना हा, हां चिंता ना करो बच्चों तुम्हारे गुरुजी थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अच्छा धीरे-धीरे लोग निमाई को कृष्ण का सच्चा भक्त मानने लगे लोगों को कृष्ण भक्ती में रस आने लगा अब लोग निमाई की टोली में भी शामिल होने लगे हर शाम ये सब किसी ना किसी भक्त के घर में जमा होते और खोल मंजीरे बजा कर कीर्टन करते हो दी बोल स्वयं निमाई भी कीर्तन में शामिल होते और कृष्ण भक्ति में लीन होकर नाचने लगते अब तो घर-घर में कीर्तन होने लगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निमाई ने कृष्ण लीला के बहुत से पदों की स्वयं रचना भी की वो 23 वर्ष की आयु में ही घर-बार छोड़कर सन्यासी हो गए श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण श्री गोविंदाय नमः श्री श्री कृष्णाय नमः उन्होंने लोगों में कृष्ण प्रेम की चेतना जागृत की अब लोग निमाई को चैतन्य महाप्रभु के नाम से पुकारने लगे सन्यासी होने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने घर नादिया वापस नहीं आए वे अद्वैत आचार्य के गांव शांतिपुर चले गए वहीं उनकी भेंट अपनी मां से हुई ये, ये क्या रूप बना लिया मेरे लाल श्री कृष्णाय नमः गुरुविंदाय नमः अरे मुझ पर अपनी बूढ़ी मां पर भी तरस नहीं आया तुझे मां सुना है रे तू अब वृंदा बन जाएगा वहीं रहेगा अरे मेरे लाल मैं तुझे देखे बिना तो जी भी लूंगी लेकिन तेरी कोई खोज खबर ना मिली तो मैं कैसे जिऊंगी मेरे लाल मा व्यर्थ चिंता मत करो कुविंद चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा शिरी किष्णाई नमः गुविंधाई नमः तू मुझसे बादा कर कि तू ब्रिंदावन में नहीं जगनात पुरी मे हाँ पी तो कृष्ण विराजते हैं बेटा तू तू बोलता क्यों नहीं क्या सोच रहा है बेटा सोच रहा हूं श्री कृष्णाय नमः जगन्नाथ पुरी में भी तो कृष्ण विराजते हैं पुत्र वहां आने जाने वालों से मुझे तेरा हाल मिलता रहेगा इसी सहारे मैं जी लूंगी पुत्र वचन दे मुझे वचन दे कि तू पुरी में ही रहेगा मां ठीक है आज मैं वचन देता हूं मैं आयु पर्यंत पुरी में ही रहूंगा जीते रहो बेटा श्री कृष्णाय सदा सुखी रहो बोरिनदाई और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की टोली के साथ पुरी चले गए पुरी के मंदिर में जगन्नाथ जी की मूर्ति को देखते ही चैतन्य भाव विभोर होकर गिर पड़े तभी उड़ीसा के राजा के विश्वास पात्र वासुदेव मंदिर से उन्हें उठाकर अपने घर ले आए उन्होंने श्री चैतन्य को सन्यास का कठिन रास्ता छोड़ने के लिए बहुत समझाया किंतु श्री चैतन्य की भक्ति और लगन के आगे उन्होंने भी हार मान ली और स्वयं भी वैष्णव बन गए चैतन्य महाप्रभु भारत की यात्रा पर निकल पड़े श्रीरंगम उडिपी पंधरपुर सोमनाथ द्वारका मथुरा और वृंदावन कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की और पूरी लौट आए राय गबिंदय नमः कृष्णय गबिंदय गबिंदयनम कृष्णय गबिंदय गोबिंदयनम उनके पुरी लौटने की खबर मिलते ही बंगाल व अन्य जगहों से उनके शिष्य उनसे मिलने आए गबिंदयनम कृष्णय गबिंदय गबिंदयनम पुरी की रथ यात्रा का समय था नयन पद गामि भभतु में जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी रथों के आगे कीर्तन करते हुए लोग चल रहे थे नाथ स्वामी सबसे आगे स्वयं चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए हे जगन्नाथ स्वामी नयन पद गामि भभतु में जगन्नाथ स्वामी जगनाद चैतन्य महाप्रभु जब तक जीवित रहे रथ यात्रा और कीर्तन यात्रा का यह सुंदर दृश्य हजारों लाखों नर नारियों को देखने को मिलता रहा चैतन्य महाप्रभु ने हर मनुष्य को भगवान के नाम संकीर्तन का अधिकार दिलाया जातपात धर्म संप्रदाय किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं उनका दिया संकीर्तन का घोष बंगाल में ही नहीं भारत के अनेक स्थानों में आज भी गूंज रहा है गोविंद जय जय नाथ रमण हरी गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय चैतन्य महाप्रभु अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम परियोजना संयोजन डॉ शबनम सिन्हा आलेख डॉ सुभ्रा शर्मा विषय विशे विशेषज्ञ इंदिरा अर्जुन देव भाषा मार्गदर्शन डॉ मंजुला माथुर संगीत राकेश पंडित कलाकार नीरज शर्मा वीना होरा राम मेनी मंजू मेनी और प्रभूदयाल खट्टर बाल कलाकार प्रवीण आशीष और यमन ध्वनिंकन उपेंद्रनाथ निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा